आज 14 अप्रैल 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहद्दी का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है साथ तो साथ हम लोग विज्ञान भैरव के धारणाओं का अध्ययन करते हुए पिछली बार हमने कुछ धारणाएं पढ़ी थी उनको संक्षिप्त में फिर से समझते हुए फिर आज के लिए फिर निर्धारित मुझे धारणाएँ उन, उन पर अपन बात करेंगे जिन सा बहुत दिनों बाद आए हैं उनको एक हल का सब दो मिनट में परिचय देता हूँ कि विज्ञान भैरव में 112 सौ हैं जिनके द्वारा हम अपने शिव स्वरूप की अनुभूति प्राप्त तो कर सकते जो हमारा भैरव स्वरूप या शिव स्वरूप है वो हमारा वास्तविक परिचय है हमारा मन बुद्धि अहंकार हमारा शरीर हमारी जो धन दौलत प्रॉपर्टी मकान ज़मीन जायदाद या हमारा उहदा ये सब हमारी नकली पहचान वास्तविक पहचान हमारी अपने चैतन्य स्वरूप से है और उस स्वरूप को पहचानना इसलिए कठिन है कि पहचानने वाले को पहचानना पहचानने वाला वही है सारे संसार को वही पहचानता है अपने शरीर को भी वही जानता है अपने मन बुद्धि को भी वही वापरता है और उसे पहचानने वाले को पहचानना है इसलिए कठिन इसलिए शिव स्वरूपता का जो एहसास है व भैरव स्वरूपता का बोध है वो प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो हमारा सामान्य ज्ञान है, जो कॉमन सेंस वो सबसे बड़ी कठिनाई है क्योंकि हम अपने से भिन्न को आसानी से पहचान लेते हैं अपने आप को पहचान कठिन और अपने भी फिर वास्तविक स्वरूप को पहचान तो उसको प्राप्त करने के लिए उस बोध को प्राप्त करने के लिए जब माँ पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किए कि आपका वास्तविक सत्य क्या है तो जो प्रचलित धारणाएं हैं शिव के बारे में वो बड़ी क्लिष्ट हैं कि उनका स्वरूप ऐसा है और इतने तरह के रूप हैं इतने योगिनीय हैं और इनका तीन शिर हैं और पांच मुख हैं इस प्रकार की बहुत सारी बातें इनके बारे में प्रचलित हैं तो उन्होंने बताया कि यह सब चीज़ें तो बच्चों को समझाने जैसी बात है जो लोग विभिन्नता की सृष्टि में माया के क्षेत्र में और बुरी तरह से इस संसार में लगे हैं जुड़े हैं उनको उससे बाहर लाने के लिए परमेश्वर के स्वरूप का वही प्रस्तुतीकरण देना होता है जो वो समझ सके। कुछ लोगों को सरल बात समझ में नहीं आती कठिन ज़्यादा पहले समझ में आती है क्योंकि वो लोग भी कठिन हैं हम कई बार कहते हैं चौंसठ उपचार पूजा करना है पंचोपचार पूजा करना ऐसे भिन्न प्रकार की हम कई विधियाँ अपनाते हैं और उनके पीछे यही है कि हमको सरलता से अगर कहते हैं कि बस भगवान को प्रणाम कर लो तो शायद बात हजम नहीं होती बोले तो इससे क्या होगा आप लगता नहीं होता तो कि बहुत ज़्यादा कुछ दट बैठक लगाएंगे तो शायद परमेश्वर प्रसन्न होगा खाली प्रणाम करने या हृदय से उसे इसमें करने से क्या होगा अभी आपके घर में शादी हो हम पूरा प्रपंच नहीं करें उसके पहले का तो ऐसा लगता है कि शायद हमने ये गलती करी इसलिए उस प्रपंच में जिसकी रुचि है उसके लिए ये भिन्नता का स्वरूप शिवजी का बताया जाता है या शिवजी के अलावा जो भी देवता देवी आप मानते हो उनका स्वरूप जो चैतन्य रूप है उसको हम भिन्नता के रूप में बताते हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप प्रकाश विमर्श रूप है बौद्ध रूप है प्रकाश यानी अस्तित्व जो सबको अस्तित्व में लाता है और जो तुम्हारा अपना स्वयं का अस्तित्व तो आप बोलते मैं हूँ यानी आप ये शिव स्वरूपता ही बोल रहे हैं तो मैं हूँ ये शब्द बोलने वाला ये शब्द का अगर हम अनुसंधान करें कि ये शब्द कहाँ से आया तो उसका उद्गम उसी चैतन्य से हुआ है जिस चैतन्य से ये ब्रह्मांड जगमगा रहा है तो उस चैतन्य को पहचानना सिर्फ कठिन इसलिए है कि पहचानने वाले को पहचानना क्योंकि वो चैतन्य ही है जो सबको संसार को बना उसका उपभोग कर रहा है तो भोक्ता का भोग करना बड़ा मुश्किल काम है भोग का भोग तो कोई कर लेते हैं जितने हमारे सामने भोजन रखे हैं सभी इंद्रियों के भोग रखे हैं उनका भोग लगाना आसान लेकिन भोक्ता का भोग लगाना बड़ा मुश्किल कि जो भोगता है उसी को हम समझने लें उसी को भोग लें उसी को जान लें वो बड़ा कठिन है और उसी कठिनाई को दूर करने के लिए देवी पार्वती के या माँ शक्ति के अनुग्रह पर आग्रह पर शिवजी ने 112 विधियां बताई हैं और माँ भी कहती हैं कि परा स्तर पर मैं सब कुछ जानती हूँ लेकिन मुझे तो आप वेखरी वाणी में बताइए परा स्तर पर यानी जो सर्वोच्च स्तर पर है शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है उनको अलग करना ही संभव नहीं है ये अलग हमारी वैखरी स्तर पर है यानी संसार के स्तर पर वो अलग परमार्थ के स्तर पर वो एक तो वो जो हमारी भिन्नता की सृष्टि में हम जो भिन्नता की सृष्टि में डूबे हुए लोग हैं उनके कल्याण के लिए उन्होंने वेखरी वाणी में यानी संसार की भाषा में इस सत्य का निरूपण किया कि परमेश्वर का बोध आत्म बोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है उन 112 विधियों में आरंभिक चार विधियाँ श्वास से संबंधित हैं कि हमारे श्वास को नियंत्रण करके हम अपनी श्वास को देखते हुए उसके साथ जुड़कर बाहरी द्वादशांत तक श्वास जाती है भीतरी हृदय तक जाती है और इन श्वास की गति पर ध्यान देते हुए हम निर्विचार होकर उस भैरव स्वरूपता के बोध को प्राप्त कर सकते अभी हमने पिछली बार जो पढ़ी थी कपालानकर मनोन्यास से यानी अपने खोपड़े के भीतर दृढ़ता से मन को स्थिर कर आखें मूंद कर ध्यान करने से भैरव रूपता प्राप्त होती तो ये कपाल के दो मतलब हैं एक तो अपने स्वयं के खोपड़े को हम कपाल बोलते हैं स्कल और दूसरा कपाल का मतलब होता है शिव पार्वती सायुज क यानि शिव की अर्धांगिनी या मां पार्वती या मां शक्ति और पाल यानी शिव जो पालक है संसार का पालन करता है वो शिव इस तरह शिव और शक्ति के सायुज्य पर ध्यान करने से दोनों पर एक साथ ध्यान करने से शिव और शक्ति का सहय्य पूरा ब्रह्मांड है हम एक शब्द भी बोलते हैं हमने कुछ भी एक शब्द बोला क तो इसके दो हिस्से हैं उसमें आधा तो व्यंजन है और आखिर में स्वर है हम आधा क अकेले नहीं बोल सकते आधा क को हम बिना किसी सहारे के बोलने की कोशिश करें तो हमारा जीवन अटक जाएगी इसको अनज क बोलते हैं तो अनच का उच्चारण संभव ही नहीं तो शिव और शक्ति हर स्तर पर संयुक्त हैं तो उनका संयुक्त तो स्वरूप का ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क के भीतर स्थिरता से दृढ़ता से हमको वो अनुभूति प्राप्त हो सकती है जिस अनुभूति के लिए हम ये धारणाओं का व्यवहार कर रहे हैं दूसरे है मध्यनाड़ी मध्य संस्था ये मध्य नाड़ी हमारे सुषुमना को हम मध्यनाड़ी कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से जिसे हम मूलाधार कहते हैं वहाँ से ये हमारी रीढ़ की हड्डी के मध्य होती हुई एक मध्य नाड़ी होती है जिसे हम सुषुमना कहते हैं और इसके भीतर एक व्योम होता है एक सरणी होती है एक चैनल होती है और उस चैनल को हम निरुपयोगी अपने जीवन भर पड़े रहने वो जो चैनल है या जो सरणी है या पाथवे है या जो कैनाल है जिसके द्वारा प्राण शक्ति बह सकती है उसमें जो नीचे सुषुप्त अवस्था में पड़ी है वो उस चैनल से बह सकती है अगर हम उसके लिए प्रयास करें क्योंकि जैसे ही वो उस सरणी में प्रवेश करती है उसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कुंडलिनी उठना या कुंडलिनी का जागृत होना तो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो परशिव का बोध हमें तत्क्षण प्राप्त हो जाता है उसी क्षण प्राप्त हो जाता है हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता विज्ञान भैरों के समस्त धारणाएं वर्णनात्मक कम है करने की ज़्यादा है हम परमेश्वर के क्षेत्र में वर्णन से नहीं पहुंच सकते जैसे अगर आपको तैरना सीखना है तो हम कितना भी वर्णन ड्राइंग बता के सिखा दे कि ऐसे पैर मारो ऐसा हाथ मारो लेकिन इसमें पानी में उतरने का महत्व तो ज़्यादा है समझने का कम है क्योंकि तो कितना भी समझ लो पानी में उतरे बकर कुछ बात बनने नहीं है और कम भी समझ में आए और पानी में उतर गए तो देर सवेर चलना तैरना सीख जाओगे ऐसे ही अगर इन धारणाओं को अगर हम ईमानदारी से करने का प्रयास करें तो शिव जी का वादा है कि एक सौ में से एक धारणा ऐसी जरूर है जो आपके लिए है जिसके द्वारा आप उस शिवस्वरूपता का बोध प्राप्त कर सकते तो यहाँ पर मध्य नाड़ी की बात है कि मध्य नाड़ी मध्य संस्था जो मध्य नाड़ी जो बिल्कुल हमारे शरीर के एक्सिस पर रीढ़ की हड्डी हमारा एक्सिस है जिस पर हमारा शरीर सीधा खड़ा होता है उस मध्य नाड़ी के भी मध्य में एक व्योम है व्योम का मतलब होता है स्पेस खाली जगह और वो खाली जगह है जो सामान्यतः बंद रहती है इस पोटेंशियल स्पेस है जैसे कि दो प्लास्टिक की पन्नियाँ चिपकी हुई हैं अगर आप ऐसे ही रखे रहने दो तो वो हमेशा चिपकी पड़ी रहेंगी लेकिन हमको मालूम है कि उनके भीतर एक पोटेंशियल स्पेस है कि जैसे ही हम उनको अलग करते हैं कभी कभी आप प्लास्टिक की थैली खरीद के लाओ तो ऐसी चिपकी होती है कि हमको वो एक ही प्लास्टिक मालूम पड़ता है उसके बीच में जगह है ही नहीं पर उसके अंदर पोटेंशियल स्पेस है पोटेंशियल इस्पेस का मतलब वो जो जगह बन सकती है अभी चाहे ना दिख रही हो लेकिन जगह जगह जगह बन सकती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल स्पेस तो लेकिन हम जब उसमें थोड़ा सा उसको अलग करते हैं और अपना हाथ डालते हैं तो मालूम पड़ता है पूरी थैली बन गई जिसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं इस तरीके से चिपके होते हैं इसी तरीके से जैसे प्लास्टिक की थैली आपस में चिपक जाती है उसी तरीके से योगी कहते हैं कि वो जो व्योम है वो वैसा ही पोटेंशियल स्पेस है जो उस समय बिल्कुल नहीं दिखाई देता आप उस अंतरिक्ष के ऊपर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो खुलने लगता है पर उस खुलने के पहले क्या दो क्रियाएं होती हैं एक हमारी श्वास धीमे धीमे जो बाहर निकालते हैं श्वास उसको प्राण बोलते हैं अंदर लेते हैं उसको अपान बोलते हैं तो प्राण अपान की गति थमने लगती है प्राण और अपान की गति धीमी पड़ जाती है और इस धीमी पड़ती हुई गति के बाद एक उड़ान की गति अपना स्थान लेने लगती है उड़ान वो गति है या उड़ान वो शक्ति है जो स्नायु तंत्र के अंदर विद्यमान होती है और ये उर्ध्व गति करती है उर्ध्व गति करती है और उस कुंडलिनी के साथ में इस प्राण शक्ति को उस चैनल में ऊपर ले जाती है इसी को हम उर्धति को उदान वायु बोलते हैं तो प्राण और अपमान जब तक चलते हैं जब तक संसार चलता है जब उदान ऊपर उठता है तो ये संसार शिव स्वरूप तरफ से भर जाता है संसार चलता है का मतलब हम माया के चश्मे से संसार को देखते हैं जब तक हमारी सांस चलती है ये सांस क्या है ये हमें इस संसार से जोड़े रखती है और उदान इस संसार का सत्य दिखाती देती है वो जैसे ही ऊपर उठती हैं, वो उस चैनल को खोलती जाती है और उसमें प्राण शक्ति प्रवेश करते चली जाती है और प्राण शक्ति जब उर्धति करती है तो हमें अपने स्वरूपता का बोध होता चला जाता है तो योगी लोग उस अंदर के व्योम पर ध्यान केंद्रित करते हैं वैसे जैसे कमल की डंडी होती है और उसके मध्य में एक खाली स्थान होता है जिसमें एक सुई को डाल सकते आप धागे को डाल सकते हो इतना बारीक स्थान होता है तो इसी तरह से कमल की डंडी के अंदर स्थित व्योम की तरह ही हमारे मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी में भी एक अंतरिक्ष होता है जिस अंतरिक्ष पर ध्यान करने से प्राण और अपान की गति थमती है उदान की गति शुरू होती है और उस, उस सुषुम्ना में प्राणवायु ऊपर उठने लगती है प्राण की गति ऊपर प्राण शक्ति ऊपर उठने लगती है और इसके द्वारा उसे शिव स्वरूपता का बोध हो जाता है इसको आप अगर करेंगे तो सबसे पहले ये अनुभव तो बहुत, बहुत जल्दी मिलेगा जिस चीज़ को जब करेंगे अपन कि हमारे श्वास धीरे होने लगते जो हमारे श्वास की गति आप ले रहे हैं वो श्वास की गति एकाएक उथली धीरी होने लगती है श्वास कम कमजोर पड़ने लगती है और क्षण भर के लिए हम श्वास लेना भूल जाते हैं श्वास उठना बंद हो जाती है और वही वो क्षण है जब वो उदान की गति प्रस्तुत होने लगती है जो प्राण वायु को जो प्राण शक्ति को उस सुषुभ में प्रविष्ट करवाती है तीसरा हमने पढ़ा था कर्ूद्र ध्रजस्थ ऋ ऋण यानी अपने हाथों के द्वारा कान आँख नाक और मुंह इन सबको इन दस उंगलियों के अस्त्र के द्वारा अवरुद्ध कर देने से जैसे अगर हम अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए अपने दोनों कान दोनों आँख नाक इस तरीके से इन सभी इंद्रियों को अवरुद्ध कर देते हैं जब तो उस स्थिति में प्राण शक्ति यहाँ पर एकत्रित होने लगती है यहाँ पर एक सेतु है जो प्राण को प्राण बनाए रखता है एक फुला हुआ गुब्बारा उसको हम एक जगह से बांध देते हैं ताकि उसके अंदर की वायु अंदर ही रहे तभी तो वो फुला हुआ गुब्बारा सुंदर दिखेगा हम अगर उसके धागे को खोल देंगे तो उसकी जो वायु है गुब्बारे की वायु वो महान अंतरिक्ष में विलित हो जाएगी तो वो जो धागा है और जिस जगह उसकी एक चैनल है जिसको हमने बंद कर रखा है धागे से वही एक सेतु है जिसके द्वारा प्राण चैतन्य से विलीन हो सकता जैसे ही ये ग्रंथि खुलती है यहाँ की हमारी भूमध्य की जगह बोलते हैं जहाँ पर हम लोग हिंदू लोग टीका लगाते हैं तो ये भूमध्य की जो जगह है उस जगह पर एक ग्रंथि होती है उस ग्रंथि के खुलते ही ये जो प्राण है ये पूरे चैतन्य रूप में आ जाता है। सबसे पहले जब संसार की रचना होती है तो प्राग संवित प्राण परिणता ये प्रसिद्ध वक्तव्य है कि सबसे पहले संवित यानी चैतन्य ने प्राण का रूप लिया प्राक संवित प्राग या न सबसे पहले संवित या ना वो चैतन्य ने प्राण है यानी वो प्राण में परिणत हुआ सबसे पहले वो प्राण में परिणित हुआ उसके बाद वो प्राण बना रहे इसलिए उसको वापस चैतन्य में परिणत होने से रोका जाता योगी इस रोक को हटा सकते थे इसके पहले हमने एक भ्रूक्षेप की विधि पढ़ी थी और अब हम यहाँ पर उसके लिए दूसरी विधि पढ़ रहे हैं कि हमको इस ग्रंथि को भेदना है तो इसके लिए हम हाथ से अपने समस्त दसों इंद्रियों को रोकते हैं इससे हमारा संसार से नाता कुछ क्षण के लिए टूट जाता है संसार से हम विलग हो जाते हैं हमारी ऊर्जा अंदर एकत्रित एक होने लगती है हमारी समस्त इंद्रियों से ऊर्जा का नाश होता है आंखें जब देखती हैं तो हमारी जो एनर्जी है स्पिरिचुअल एनर्जी आध्यात्मिक ऊर्जा वो आँखों से बाहर निकलती जब हम कुछ खाते चखते हैं और खूब स्वाद में रम जाते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती है जब हम कुछ सुनते हैं उस पर ध्यान देते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है जब हम कुछ छूते हैं उसका आनंद लेते हैं तो फिर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का ह्रास होता है इस तरह समस्त इंद्रियों के द्वारा हमारी ऊर्जा का बहि ह्रास होता है बहिर्गमन होता है और बाहर निकलकर हमारी ऊर्जाएं समान लेकिन अगर हम अपने हाथों के द्वारा इन इंद्रियों को इंद्रियों के द्वारों को रोक लेते हैं इन दस इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का आपके कान के नाक के मुँह के इन द्वारों को अगर रोक लेते हैं तो अब ये ऊर्जा ह्रास होने के बजाय ये प्राण शक्ति अंदर एकत्रित होने लगती है अंदर इसका प्रेशर बढ़ने लगता है और जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ता है अंदर की तरफ इसका दबाव बढ़ता है तो यहाँ पर ग्रंथि खुलती है उस दबाव से ग्रंथि खुलती है जैसे गुब्बारा का दबाव हो गया तो आखिर वो रास्ता खोलने की कोशिश करेगा जब ये ग्रंथि खुलती है तो योगी को एक बिंदु दर्शन होता है बिंदु दिखाई देने लगता है मानसिक रूप से दिखाई देता है और वो बिंदु तेज होता चला जाता है और फिर हमारी मध्यदाँढ़ी से प्राण शक्ति ऊपर उठने लगती है और वो उस बिंदु से जाके मिल जाती है बिंदु विलीन हो जाता है और वो प्राण शक्ति व्योम में मिलकर चैतन्य से एक हो जाती है और ऐसा क्षण भर में हो जाता है और जब ये होता है तो योगी को भैरव स्वरूपता का अनुभव होता है यहां पर हम ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि भैरव स्वरूपता का अनुभव सर्वोच्च अनुभव परमेश्वर का सर्वोच्च अनुभव इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद मनुष्य मुक्त रहे उसे किसी कर्म फल का भी अब डर नहीं पुनर्जन्म वृद्धावस्था जरा इन सब चीज़ों से अब उसको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि यही वो अंतिम प्राप्तव्य है जो प्राप्त किया जाना चाहिए इसी को परमार्थ बोलते हैं यानी सबसे बड़ा धन अर्थ है ना धन होता है परम अर्थ है ना सबसे बड़ा धन है वो परमार्थ है सेल्फ रिलाइजेशन या आत्मबोध आत्मबोध एक ऐसा धन है जिसको पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता क्योंकि हमको वो ड्यूटी हमने कर ली जिसके लिए संसार में मानव बनाकर हमको यहाँ भेजा गया था तो उसको प्राप्त करने के इससे सरल विधि क्या हो सकती जैसे तो है जैसे कई तो विधियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हमको बहुत बुद्धि लगाना पड़ती है जैसे आपको बोले हमको उपनिषद पढ़ना है तो निश्चित बहुत ज़्यादा प्रज्ञा की जरूरत बहुत ज़्यादा समझ की जरूरत है लेकिन इन विधियों को करने के लिए ऐसी किसी इंटेलिजेंस की प्रज्ञा की दरकारी नहीं इनको योगी को मात्र हृदय में प्रेम और विश्वास से ये विधियां करनी है अगर ये विधि करता है वो तो उसको किसी भी तरह की बाधा नहीं है क्यों कि वो उसको स्वयं करना है स्वयं के शरीर के भीतर करना है और इसमें समस्त विधियों में कोई अलग से साधन की जरूरत नहीं है वो साधन आपका शरीर अभी अपने जितनी विधियाँ पढ़े, अभी तक की विधि में क्या आप को लगा कि बाहर से ये चीज़ मंगवा लो फिर एक खाली में सजा लो ऐसी कोई विधियाँ नहीं जो विधियाँ निहत्तः खाली हमारे शरीर के अंदर करने वाली विधियाँ ऐसी विधियाँ हैं जिनको हम अपने घर में बैठ के सुनसान में छत पर बैठ के नदी के किनारे बंद कमरे में कहीं पर भी कर सकते लेकिन इनमें सिर्फ करना है जिसे एक हो सकता है कि भाई एक, एक एक्सपर्ट है जिसने पूरी किताब पढ़ी भी है लिखी भी है स्विमिंग के ऊपर लेकिन वो यहाँ के बिल्कुल अंगूठा छाप तैराक की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि उसने कुछ नहीं पढ़ा पर उसने खूब तैरा और दूसरे ने किताबें लिखीं हुई तेराकी पर तैराकी कर। आयोजित करता है लेकिन तेराकी के गुरु उसको मालूम है उसके बावजूद वो एक अनपढ़ तेरा उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है क्योंकि वो वास्तव में तेरा है तंत्र में और वैदिक विद्याओं में यही फर्क है कि तंत्र करने में प्रैक्टिकल में ज़्यादा भरोसा करता है और उसकी सिद्धांतिक विवेचना पर कम भरोसा करती है सैद्धांतिक विवेचना है उसमें तंत्र में सब लेकिन वो सब नॉन राशनल यानी वो समग्र है इराशनल नहीं है नॉन राशनल जो सांसारिक ज्ञान तो क्रमशः होता है जैसे आप पहली पढ़ोगे फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी अभी कुछ विधियाँ भी आएंगी जो समग्रता का एक साथ एहसास प्राप्त करने से शिवस्वरूपता आती है अभी आएगी अभी विधि अब धामांतक क्षोभ सम्भूत ये हम जो पढ़ रहे हैं इसको थोड़ी सी रिपिटेशन है इसमें लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि एक बार में हमारे जहन में हर बात पूरी तरह से ठीक से समझ में आती भी नहीं तो धामांतक क्षोभ संभूत ये वाली जो हमने अगली धारणा पढ़ी थी पिछले बार इसमें हम क्या करते हैं कि आँखें बंद कर लेते हैं और बंद आँखों पर उंगली से दबाव डालते हैं पूर्ण अंधेरे न कर सकते हैं इसको आंखें बंद करके जब उंगली पर इससे दबाव डालोगे आप इस साइड से दबाव डालो एक तरफ से तो आपको प्रकाश दिखाई देगा यह प्रकाश कहाँ से आया पूरा अंधेरा है सब तरफ अंधेरा है स्विच ऑफ कर दो सारे आंख बंद कर लो ताकि और कहीं छोटा मोटा प्रकाश हो तो वो भी नहीं आएगा अब आप आँख के साइड में आप यहाँ पर उंगली लगाओ यहाँ पर दबाओ इस जगह उंगली से दबाओ दबाओ और छोड़ो दबाओ और छोड़ो आपको तो आपको एक प्रकाश की रिंग दिखाई देगी दिखिए दिखाई देती है ये प्रकाश बाहर से तो नहीं आया बाहर से आने की कोई संभावना ही नहीं, नहीं क्योंकि आँख आपके बंद है और इस प्रयोग को आप पूरी तरह अंधेरे में कर सकते लेकिन आप जब दबाओगे आँख को इस तरीके से साइड पन ये पर अपन करके देख सकते हैं जब ऐसा दबाते हैं जगह तो हमको एक प्रकाश दिखाई देता है वो प्रकाश को धाम कहा जाता है यहाँ पर यह प्रकाश आंतरिक प्रकाश है ये प्रकाश अस्तित्व का प्रकाश है और इस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं इस पर एक तिलक के आकार का प्रकाश दिखाई देता है ऐसे उंगली के आकार का जैसे उंगली दब आते हैं तो उंगली के पोर के आकार का प्रकाश दिखाई देता है उस पर और उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते उस प्रकाश को मन ही मन उठाकर मृदय तक ले जाते या फिर मन ही मन उठाकर मानसिक रूप से द्वादशांत तक ले जाते हैं उस प्रकाश को और फिर वहाँ ले जाकर उस पर ध्यान केंद्रित करते थोड़ी देर में वो प्रकाश तो विलीन हो जाता है लेकिन उस विलीन होने के साथ साथ हमारा अपना चित्त भी विलीन भी हो जाता है हमारा चित्त भी चैतन्य से एक हो जाता है तो जो चित्त छोटी चीज़ है चैतन्य बड़ी चीज़ है एक शीशी में रखा हुआ पानी छोटी चीज़ है और महासमुद्र बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन जब उसको शीशी को खोल के उसका पानी जब महासमुंद में डाल देते तो वो महासमुंद्र तो बन जाता है वो शीशी का जल जो सीमित जल, जल कब रह जाता है तो तो महासमुद ऐसे ही जो हमारा जो चित्त है जब चैतन्य से विलीन होता है तो वो महासमुद्र में विलीन हो जाता है गुब्बारे की नाड़ी खुल जाती है और वो उसके अंदर के वायु महाकाश में विलीन हो जाता है इस तरह से धामांत <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <Dhamal> का मतलब होता है आंख पर दबाव डालने से प्रस्तुत प्रकाश और उस प्रकाश पर ध्यान करने से हमारा चित्त को हम चैतन्य में विलीन कर सकते इसके अलावा चित्त को चैतन्य में विलीन करने के लिए यहाँ पर धाम का एक और मतलब है तो धामांत धाम धाम का मतलब होता है दिए कि लव को भी धाम बोलते और अंत का मतलब जब वो लव टिमटिमाते हुए बुझने लगते अंतिम लव तो लव पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं जब वो टिमटिमाने लगती, लगती है और बुझने लगती है उस पर हमारा ध्यान एकाग्रता से अगर हम करते हैं तो उसका मकसद क्या है हमारा समझने का कि लव कहाँ से आई थी वहीं वापस चले गए थोड़ी देर की जिंदगी थी उसकी उतने संसार में वो जी ली अगर एक छोटा सा दीपक है आपने जलाया उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच घी डाल दिया तो वो आधा घंटा चले आधे घंटे उस लव की जिंदगी थी आधे घंटे के पहले वो लव कहाँ थे वो चैतन्य में ही थे आधे घंटे के लिए उसने लव का रूप धारण किया चैतन्य में और आधे घंटे के बाद वापस वो चैतन्य में विलीन हो गए उस समय वो वापस अपना जो सांसारिक रूप था उसने खो दिया तो जो चीज सांसारिक संसार में आके संसार से वापस चैतन्य में जा रहे हैं हम उसके साथ हो लें तो हम भी चैतन्य से विलीन हो जाए सीधे सीधी बात अगर हमको ऐसा लगता है कि हम भीड़ में खो गए और हमको हमारा पड़ोसी दिख जाता है कि भाई मैं तो घर ही जा रहा हूं तो अपन भी उसके पीछे पीछे चल लो रास्ता नहीं भी मिलेगा तो मिल जाएगा क्योंकि वो तो घर ही जा रहा है उसको तो मालूम है रास्ता ऐसे ही ये चैतन्य से हमको विलीन होना है हमारा उद्देश्य चैतन्य में हमारे चित्त को विलीन करना है तो उस चित्त को उस बुझती लो के साथ में जोड़ दें तो लो जब बुझेगी तो चैतन्य में विलीन होगी और उस लो के साथ हमारा जो चित्त जुड़ गया है वो चित्त भी उस चैतन्य में विलीन हो जाएगा सीधी सी बात है ये बात तो हमको समझ में आ गई बस अब हमको उसको करना है एक लॉ को देखते जाएं जब टिमटिमाने लगती बुझने लगती लेकिन उस वक्त हमारा पूर्ण ध्यान उस लॉ पर हो संसार की किसी भी चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं इसलिए इस प्रकार के ध्यान हम एकांत में ही कर सकते वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो कोई संगीत बज रहा हो कोई बात कर रहा हो कोई आ रही हो कोई हलचल हो रही हो तो उस वक्त हमारा ध्यान पलट सकता है इसलिए अगर हमको लो पर ध्यान करना है दीपक की लॉ पर तो उस समय हमें एकांतता की आवश्यकता होगी और जब हम उस लो पे ध्यान करेंगे अपने चित्त को उस लौ को दे देंगे तो जैसे ही वो चित्त जो लौ विलीन होकर चैतन्य में चली जाएगी हमारा चित्त भी उसके साथ विलीन हो जाएगा क्योंकि हमने एक छोटी सी जिंदगी वाली चीज के साथ में अपने चित्त को जोड़ दिया हमारी जिंदगी बड़ी है उसकी लो की तुलना हमको जल्दी है कि हम जल्दी से अपने इस जीवन में रहते रहते अपने चित्तों को चैतन्य में विलीन कर दें तो हम इस चित्तों को उस चीज़ से जोड़ देते हैं जो जल्दी से चैतन्य में विलीन होने वाली है तो धामांत का ये भी मतलब है कि दीपक की लौ के साथ अगर हम ध्यान करें तो दीपक की लौ के बुझने के साथ और हमारा ध्यान शांत होता चला जाता जैसे दीपक की लौ टिमटिमा छोटी होती जाती नीली हो जाती और अंत में समाप्त हो जाती उस समय हमारा ध्यान लगातार उस पर लगा रहे तो निर्विचार होकर व्यक्ति चैतन्य में विलीन हो जाता है उसका चित्त चैतन्य से एक हो जाता है तो ये एक हमारा दूसरा एक दोनों मिलिंग है योगियों ने अलग अलग मीनिंग बताया कि एक तो आप आँख के ऊपर ये करो तो जो आंतरिक प्रकाश वो दिखाई दे दूसरा दीपक की लौ के साथ हम ध्यान कर सकते अब अगला पंद्रहवीं धारणा अनाहत पात्र करने अभग्न शब्द सभी द्रुत है बहुत विशिष्ट है यह अनाहत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है थोड़ी सी चर्चा पिछले बार हमने करी थी उसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं संसार के जितने शब्द हैं वो टकराहट से उत्पन्न होते कोई सी भी ध्वनि को टकराहट से उत्पन्न होती आप कहती वीणा के तार को आपने छेड़ा तो वायु के कणों से जब उस तार की टकराहट होती है। तो वीणा का स्वर निकलता हम बोलते हैं तो हमारी जो प्राण वायु वो हमारे गले के तंतुओं से टकराती लेरिंग्स बोलते हैं इसको वॉइस बॉक्स उससे टकराती है और वो अपना आकार बदलती जाती है इसलिए टकराहट से उत्पन्न होने वाली आकार जो ध्वनि है वो भी भिन्न भिन्न होते चली जाती है और उस ध्वनि को हम अपने जीबान और होट से और अपना उसका विशिष्ट स्वरूप दे देते हैं इस तरह से हम शब्दों को बोलते हैं तो ये जो टकराहट से होने वाली ध्वनि है ये आहत नाद है आहत होने के की वजह से टकराहट की वजह से ढोल को पीटते जमी बोलता है चुपचाप तो बोलता नहीं संसार की हर ध्वनि दो चीजों के टकराने से होती है कम से कम दो चीजें जरूरी है जिनके टकराहट से ध्वनि होती है लेकिन जब हम अनुसंधान करते करते पीछे चले जाते हैं जैसे केंद्र की ओर चले जाते हैं केंद्र की ओर चले जाते हैं तो दो चीजों के बीच की दूरी समाप्त होते होते आंतर रूप से दो चीजें ही नहीं रह जाती केंद्र में एक ही बिंदु परिधि पर तो बिंदुओं की कोई सीमा ही नहीं परिधि तो कितनी बड़ी है? सकती ब्रह्मांड और सिकुड़ते सिकुडते सिकुडते जब केंद्र में आते हैं तो केंद्र में दो की जगह ही उसमें एक की ही जगह वहाँ पे अभिन्नता की दुनिया है उस जगह पर समस्त शब्द समस्त बोले या अबोले सब, सब उसमें समाया आता है क्योंकि वो समय से भी परे हैं बिंदु हमेशा समय से परे होता है क्योंकि बिंदु में अंतरिक्ष नहीं है इसलिए समय भी नहीं समय सिर्फ वहीं होता है जहाँ अंतरिक्ष है बिना अंतरिक्ष के समय के कोई अवधारणा हो ही नहीं सकती इसलिए चूंकि बिंदु में अंतरिक्ष नहीं है इसलिए वहां समय भी नहीं है इसलिए वो अक्रम है जहां पर दो है ही नहीं तो वहां से जो ध्वनि उत्पन्न होती स्पंद उत्पन्न होता है वो क्या है वो है रचनात्मक स्पंद क्रिएटिव वाइब्रेशन वहां से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा रचनात्मक उत्पन्न होगा वो दो के टकराने से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो जब होंगे जब तो दो टकराएंगे जब दो ही नहीं तो टकर तो। उस जगह से जब दो उत्पन्न होने की शुरुआत होती है तभी तो वो रचनात्मक स्पंद शब्दा हमने स्पंदकारिका पढ़ी है पूरी करीब करीब साल भर तक पढ़ी होगी कार्य का। तो कार्य का जब पढ़ी थी उसमें स्पंद शब्द जाता है वो है वाइब्रेशन लेकिन सामान्य अर्थ में वाइब्रेशन सामान्य अर्थ में वाइब्रेशन का मतलब होता है अंतरिक्ष में हलचल होती है पर वहाँ तो हलचल शुरुआत उस जगह के ऊपर पहली हलचल है संसार को बनाने के दिशा में तो वहाँ पर एक ही है और उसको संसार बनाना है तो उसकी जो प्रथम हलचल है हम अगर किसी भी वाइब्रेशन को साउंड को ट्रेस करते चले जाएँ तो वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर कि अनाहत नाद है जहां पर कि एक सतत शब्द उत्पन्न हो रहा है अब इन्होंने क्या लिखा है अनाहते पात्र करने अभग्न शब्द सरिद्रुते अनाहते यानी बिना टकराहट के शब्द पैदा होता है पात्र कर्ण अब हर किसी को तो नहीं सुना रहा है क्योंकि जब आप संसार की दिशा में सुन रहे हो तो केंद्र की दिशा की आवाज नहीं सुनाएंगे क्योंकि संसार की दिशा को सुनने के आदि हैं हमारे कान इसलिए अभी हमारे का, कान कैसे हैं अपात्र हैं लेकिन पात्र कर्ण वो है जो गुरु के निर्देश से स्वाध्याय से सर्वोच्च को प्राप्त करने की तड़फ से पात्र बन हैं वो उस अनहत नाक को सुन सकते जब हमको वो अनंत नाच जो सरिद जो सरिता की तरह सतत बचता जा रहा है कभी वो बंद नहीं होता कभी बंद कर ही नहीं सकता उसको क्योंकि क्रिएटिव साइकिल कभी बंद नहीं होती परमेश्वर की क्रिएशन करने की जो व्यवस्था है कभी क्षण भर के लिए भी रुकती नहीं है और अभग्न शब्द यानी उसकी जो आवाज़ है अन है बीच में उसमें कहीं विराम नहीं है जैसे अपन बोलते हैं एक शब्द बोला रुक गए फिर दूसरा बोला फिर रुक गए फिर तीसरा बोला फिर रुक गए उन सब के बीच में विराम है लेकिन इस अनहत नाद में कोई विराम नहीं अभग्न शब्द है और सदते सदितता की तरह ये लगत चलता जाता है इस पर अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत तेज़ी से हम अपने चेतन चैतन्य स्वरूप को पहचान सकते लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि हमको इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होना पड़ेगा अंदर की आवाज़ सुनने हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, दोनों कानों में उंगली बंद कर लो जब पंखा वंखा बंद कर रहा, आवाज़ आवाज बन करो दोनों कानों में उंगली बंद कर लो और शांत आँख बंद करके सुनो तुमको अंदर से एक आती आवाज़ सुनाई देगी एक हमिंग नॉइस सुनाई देगी जब ये सुनाई देती है तो पहले मोटी सी आवाज़ सुनाई देती फिर महीन होती चली जाती महीन होती चली जाती और अंत में ये अगर हम इस पर लगातार ध्यान दें तो अंत में ये अनंत में विलीन हो जाती और वो एक सरिता की तरह धीमी सी कलकल कलकल की -कल आवाज़ सतत चलती अगर हम इसके साथ हो लें तो हम कहाँ पहुँचते हैं केंद्र में पहुँच जाते हैं ये केंद्र पर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता सीधा सीधा रास्ता है कि हम इस अनहत नाद के साथ चलें क्योंकि तो नाद की दिशा में जाएंगे तो केंद्र की दिशा है हम कहते हैं केंद्र की ओर यात्रा करना है केंद्र है किधर कैसे करें तो केंद्र की ओर यात्रा करने के लिए हम अनहत नाद के द्वारा कर सकते हैं अब अगला है प्रणवाली समुच्चारा ये हम बोलते हैं ओ, ये क्या है उसको प्रणव बोलते शास्त्रों में कई तरह के प्रणव दिए यहाँ पर मुख्य तौर से हम तीन प्रणव जानते हैं इसको बोलते हैं वैदिक प्रणव ओम दूसरा है शिव प्रणव हुम और ऐसे है शास्त्र प्रणव ह्रिम ये तीनों प्रणवों का उपयोग कर सकते हैं इसी तरह प्रणव आदि यानी आदि का मतलब और भी प्रणव हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं इनका उपयोग किया जा सकता है तो प्रणववादि समुच्चारा इनका ठीक से उच्चारण अगर करें तो इस उच्चारण के द्वारा इसका उच्चारण हम अगर करें तो क्या होता है इसका प्लुतान्त बताते हैं का मतलब कि इसको जब हम धीमे से इसका अंत लंबा खींच के ले जाते हैं उसको प्लुतान्त बोलते हैं और उस अंत के ऊपर शून्य का ध्यान करें यह धारणा बताती है जैसे अ उ और म इसके तीन हिस्से हैं ओम के जब आप बोलेंगे तो ये म धीमा होते होते होते होते, होते होते होते होते होते तो जब ये धीमा होता चला जाता है और आप इसके अंत के ऊपर जहां पर कि ये समाप्त तो होने वाले इसके समाप्त तो होने की गति भी बहुत धीमी है कई बार ये भौतिक रूप से समाप्त तो हो जाता है आपके मन में इसका वाइब्रेशन चलता रहता है जैसे आप अगर सामूहिक रूप से हम बोलते हैं ओ तो ये जो म है अ ओ मा, जो म है ये धीमा म का उच्चारण धीमा होते होते होते होते होते होते कब खत्म होता है इसको खोज पाना मुश्किल होता है कई बार हमारे अंदर ही वो मा की ध्वनि चलती रहती तो इसके जहाँ समाप्त तो होने लगता है वो जगह हमको शून्य पर ध्यान करना शून्य क्या है शून्य वो है जहाँ हमारे शरीर की अहंता समाप्त हो जाती है हमारे शरीर से हमारा मानसिक रूप से नाता टूट जाता है जब हम पूरे ब्रह्मांड को समग्रता से समझ लेते हैं मतलब सीधी बात बताएं इस ब्रह्मांड में शून्य का गुणा कर देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाता है किसी भी संख्या को लो शून्य का गुणा करो शून्य हो जाएगी इसलिए हम उस शून्य पर ध्यान से इस ब्रह्मांड में शून्य का गुणा कर देते हैं पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाता है यहां पर हम शिव शास्त्रों में शून्य मतलब शिव इस तरह हम शिव पर ध्यान करते हैं और पूरा संसार शिव स्वरूप हो जाता है तो हमारा ध्यान ओम से खींचते हुए धीरे धीरे वो एक लंबी जो तान चलती है उस तान के अंत में पर शिव तक चला जाता है इसको हम ठीक तरीके से उच्चारण करने का प्रयास करें उसका अभ्यास करें तो धीरे-धीरे ओम के उच्चारण से हमारा चित्त चैतन्य में विलीन हो सकता है। चित्त को ओम के साथ जोड़ दें। ओम, हमने हम भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और हमारा चित्त भी चैतन्य में विलीन हो जाएगा यह एक अली उससे अगली वाली कस्यापी वर्णस्य इस तरीके से आपके पास है यश्य कस्यापि वर्णस्य इस धारणा में क्या कहते हैं वो कि किसी भी शब्द को एक शब्द ले लो और ध्यान करो शून्य का और एकाएक शब्द को बोलो उसका फिर फिर शून्य का ध्यान करो जैसे वह ने बोला कुछ भी बोलो राम ले लो शिव ले लो उससे कोई मतलब नहीं होता कोई सा भी शब्द ले लो पहले शून्य का ध्यान करो शून्य का ध्यान करते करते करते एक एकाएक को शब्द का उच्चारण हुआ शब्द खत्म हुआ वापस शून्य का ध्यान अब इससे क्या होगा हमारे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ा इसका इसका चित्त पर यह प्रभाव पड़ा कि शून्य एने शिव वहाँ से एक शब्द की रचना हुई उसकी एक छोटी सी जिंदगी थी राम चिटीदर्गी बोलने में एक या डेढ़ सेकंड। हमने बोला राम अब बोला और वो शब्द विलीन हो गया कहाँ हो गया जहाँ से आया था उस चैतन्य से आया था चैतन्य में चला गया शून्य से आया था शून्य में चला गया इसलिए हमने शून्य पर ध्यान पहले किया एक शब्द बोला उस शब्द पर ध्यान किया और तदंतर उसके बाद फिर से शून्य पर ध्यान किया इसलिए इसलिए हमारा तादात में इस संसार में वैसा ही हो जाएगा जैसे उस शब्द की उत्पत्ति उस शब्द की एक छोटी सी जिंदगी थी हम भी उसी तरह से चैतन्य से आए अपनी जिंदगी चाहे एक दस बीस सौ लाख दो लाख जितने भी जन्म हैं उसके बाद फिर चैतन्य में विलीन हो जाएंगे फर्क कितना है समय का राम बोलने में सेकेंड डेढ़ सेकंड लगा हमको हो सकता है पच्चीस पचास लाख साल लग जाए लेकिन फर्क समय का ही है हम भी चैतन्य से आए में विलीन हो जाएंगे तो हम ये जो ध्यान करते हैं इससे हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है कि चैतन्य से जो आता है चैतन्य में विलीन हो जाए हम अपने चित्त को इससे लगा देते हैं जब से भी ऐसा ही होता है हम बोलते हैं राम राम राम उसे क्या होता है कि हर अंतराल में एक राम बोला फिर राम बोला फिर राम बोला हर अंतराल में हमारा चित्त चैतन्य में विलीन होने का प्रयास करता है अन्य संसार ईश्वर संसार ईश्वर संसार ईश्वर दोनों को एक साथ वो प्रकाशित करता है ये धागा इधर है वो ईश्वर को प्रकाशित कर रहा है जब हमें उधर रहा है वो संसार को प्रकाशित कर रहा है फिर वापस वो धागा वो ईश्वर को प्रकाशित कर रहा है इस तरह संसार और चैतन्य संसार और चैतन्य इस तरह से जब हम दोनों में दोनों की अभिन्नता को देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये ब्रह्मांड मात्र शिव स्वरूप इसमें और ब्रह्मांड में और परमेश्वर में शिव में कोई फर्क नहीं है बस समझने की बात है कि जब हम ध्यान करें हमारा ध्यान शून्य में हो और एकाएक राम यानी वो शून्य से आया है शब्द और वापस शून्य में विलीन हो गया उसी तरह से ब्रह्मांड भी आया हमारी जिंदगी हो सकती है कुछ लाख दो लाख पाँच लाख साल की हो ब्रह्मांड की जिंदगी कुछ अरब वर्षों की हो लेकिन ये तो वैसा ही है कि छोटा सा बुलबुला एक बड़ा बुलबुला फूटेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा ये भी खत्म है डेढ़ सकल में खत्म हो गया वो डेढ़ अरब बरस लगेगा एक खरब बरस लगेंगे संसार लेकिन बड़ा बुलबुल्ला और बुलबुल्ला कहें का है, है? उससे चैतन्य के समुद्र का तो उससे हमको छोटे रूप में हम संसार बनना उसका पालन हुआ और नष्ट हुआ और वापस चैतन्य नहीं हो। उस भावना को हम एक डेढ़ सेकंड में प्रयोग कर सकते हैं राम पहले हम चैतन्य का ध्यान करें फिर राम बोला राम बोलते वक्त वास्तव में फिर हम संसार में आ गए और जैसे ही राम शब्द समाप्त हुआ हम वापस चेतन में चले गए इस अपने चित्त को इसके साथ जोड़ते से होगा क्या बार बार संसार और चैतन्य संसार और चैतन्य के बीच में आए शिवकि यही परिभाषा है जो सतत चैतन्य और संसार में दोनों में समानता से आ जा सके जब चाहे वो संसार में आ जाए जब चाहे वो चेतन्य समझ आए जब चाहे वो अपने आप में सिमट जाए तब चाहे वो संसार की रचना कर करते वही शिव है तो शिव स्वरूपता या भैरव स्वरूपता प्राप्त करने के लिए ये सिर्फ एक शब्द का कोई सा भी ले लो राम ले लो शाम ले लो कुछ भी ले लो उसका उच्चारण करने मात्र से आपको भैरव स्वरूपता प्राप्त हो सकती है हम उसके पहले शून्य से आने वाला शब्द और उस शब्द की एक छोटी सी जिंदगी और उसके बाद में फिर शून्य ऐसे ये ब्रह्मांड है शून्य से आया उसकी एक जिंदगी है उसके बाद में फिर वो वापस शून्य हम आए हमारी छोटे सी जिंदगी है शून्य से आए वापस शून्य में चले गए ये भावना को ये शब्द रूप देता है हमको एक चित्र देता है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग पर इसका एक चित्र बना सकते हैं कि हम सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में विलीन हो जाता है अब एक अंतिम धारणा के पढ़ लेते हैं तो आज का अपना जो वाद्य शब्द तंत्र का यहाँ मतलब है धागा या तार जैसे मीणा में तार होता है ऐसा धागा या तार उसके वाद्य होते हैं वाद्य में तार होते हैं वीणा में होते हैं वायलिन में होते हैं उनको जब हम छेड़ते हैं जैसे अपन उसको डायग्रामेटिकली देखें जैसे तो बना कर रखें कि वो तार शांत है जैसे हमने उसको छेड़ा तो उसके वाइब्रेशन शुरू हो जाते पहले मोटे वाइब्रेशन में तन पहला क्षण बहुत तेज आवाज होगी और वो आवाज़ उसका इम्प्लीट्यूड कम होता चला जाएगा और कम होते होते वो कहाँ जाएगा शून्य में विलीन हो जाएगा हमारी चित्त को भी तो हमको शून्य में विलीन करना है वो जहाँ जा रहा हूँ तो हमको भी जाना है इसलिए हमारे चित्त को हम उस तंत्र की या उस वाद्य की छेड़ने की आवाज़ के साथ जोड़ देते हैं और उस पर हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर देते हैं तो क्या होगा कि जैसे जैसे वो विलीन होता जाएगा वो महाव्योम में विलीन होने जा रहा है वो शब्द जिसको हमने छेड़ा वो महाव्योम में विलीन हो तो हम उस पर अपना ध्यान दृढ़ता से केंद्रित कर देते आपने देखा होगा कि अगर हम तार को छेड़ें तो कई बार उसकी आवाज़ एक मिनट आधा मिनट आती रहती और हम सतत उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं सारा इधर उधर से ध्यान हटा रहे हैं तार को छेड़ें ध्यान आज जो हम कहते हैं वहाँ पर तंत्र मंत्र की कोई है थोड़ी ना इतने तो अपन साधन कहाँ से लाएंगे कोई बात नहीं घर में थाली तो है ना बर्तन तो है ना किसी बर्तन को भी छेड़ दोगे आप एक खाली बर्तन के ऊपर आप उंगली लगा दोगे तो टन आवाज चालू हो जाएगी उसकी तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं साधन महत्वपूर्ण है साधन को बहुत कम है नहीं के बराबर है कोई खास ज़रूरत नहीं उसकी तो आप किसी भी चीज़ को आप जब छेड़ते हैं किसी भी वाद्य को भगवान की घंटी होती है घर में घंटी बजाते हैं और घंटी बजा के छोड़ दो सीधे छोड़ दो उसको तो टन क्या आवाज आती है और धीमे धीमे मध्यम होती चली जाती तो वो आवाज अंतिम रूप से वो कहा जा रही है उस चैतन्य में विलीन होती चली जा रही है और हम अपने चित्त को उसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं हमारा चित्त भी उसी चैतन्य में विलीन हो जाता है और हमारा चित्त जब उससे जुड़ जाता है तो विचार शून्य स्थिति प्राप्त होने अब जो भी चीज हम शून्य पर ध्यान करते हैं ये शाक्तोपाय है और जब हम विचार शून्य स्थिति प्राप्त कर लेते हैं वो शामव पाए हो जाते हैं जब हम शरीर के किसी अंग का साधन का उपयोग करते हैं तो ये आणवो पाए के जाते हैं तो यहाँ पर हम एक साधन का उपयोग करते हैं ये आर्म में आणु पाए है लेकिन पाए तक ले जाता है ये अपनी चेतना की स्थिति तक ले जाता है आपको अपनी चेतना की पहचान करवा देता है इस तरह से ये जो सर्वोच्च चैतन्य है इसको प्राप्त करने की कुछ विधियाँ आज अपन ने पढ़ी ये 18 विधियाँ हो गई लेकिन अभी चौराणु विधियाँ और बाकी 112 सौ विधियाँ उन्होंने दी तो 112 विधियों में परशु कहते हैं इससे अलग संसार में कोई आदमी कोई इंसान मैंने नहीं बनाया जो 112 में से कोई भी विधि उसके लिए न हो ऐसा कोई है ही नहीं जितने संसार में लोग आए हैं हैं, या अब आगे आएंगे उन सब के लिए कम से कम एक विधि जरूर है तो हम अपनी विधि खोज लें और हमको जिस विधि में आनंद आने लगे उसका सतत प्रयास करें घूमटे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल अंदर से चेतन्य जागृत हो जाएगा आज अपने